सुने कार्यक्रम हवा महल चंद्रिका शर्मा की लिखी झलकी हम आपको सुनवा रहे हैं पड़ोसी धर्म निर्देशक लोकेंद्र शर्मा <laughs> नमस्कार बहन जी आ, मैं हूँ बट बटाटा वाला माफ कीजिए भाई साहब हमें बटाटा नहीं चाहिए नहीं नहीं बहन जी आ, मैं बटाटा बेचने नहीं आया तो खरीदने आए हैं। हम अगर आपको गलत फहमी हुई है भाई साहब ये बटाटे की दुकान नहीं है चंद्रप्रकाश शर्मा जी का मकान है <laughs> आ, यानी मैं सही जगह पर आ गया मैं उनसे ही मिलने आया हूँ मैं हूँ आपका पड़ोसी यानी मौलेदार. सुना है वो बीमार है आ, बस आ, उनकी सेहत की पूछताछ करने आया हूँ <laughs> भाई आखिर पड़ोसी धर्म भी तो कोई चीज है कि नहीं अच्छा अच्छा माफ कीजिएगा मुझे समझने में भूल हो गई आप आइए ना आइए <laughs> राम राम चंद्र जी राम राम भाई <laughs> कैसी तबीयत है आपकी आ, अरे रे, रे रे आपके चेहरे की चमक तो बादलों से घिरे चांद की तरह धुंधली पड़ गई है क्या करूं? बुखार उतर ही नहीं रहा है आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरा हाल पूछने आए अरे आ, ये भी कोई बात हुई भाई आ, अरे साहब मैं ठहरा आपका पड़ोसी अब आप जानो आज के जमाने में धर्म निभाना कितना मुश्किल हो गया है बिल्कुल ठीक कहा आपने बटाटा लाल जी बटुकलाल जी हाँ वही आज के जमाने में अब ले दे के तो एक पड़ोसी धर्म भी बचा है जिसे सहजता से निभाया जा सकता है तो मैंने सोचा कि यही निभा लें <laughs> ये लीजिए भाई साहब चाय <laughs> अब इसकी क्या जरूरत थी अब खैर जब आप बना लाई है तो पी लेता हूं लाइए वाह भाई वाह बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मुझे खुशी हो रही है आप जैसे पड़ोसी मेरा मतलब है पड़ोसी धर्म निभाने वाले पड़ोसी का मैं पड़ोसी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं अच्छा साहब तो मैं चलू अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिएगा नमस्कार याद आया ये एक जरूरी फोन करना था अगर आप बुरा ना माने तो एक फोन कर लो शौक से कीजिए <laughs> जी, हेलो अरे भाई मैं बटुक लाल बटाटे वाला बोल रहा हूँ वो बटाटे की खेप पहुंच गई दुकान में अच्छा अरे भाई मैं पहुंच रहा हूँ तुम तो वहीं रहना हाँ हाँ अरे भाई मैं अभी आया हाँ <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब अजी धन्यवाद तो हमें देना चाहिए जो आप अधारे इनका हाल पूछने मगर भाई साहब ये तो पूछना भूल ही गए कि इन्हें बीमारी क्या है ओ मैं तो भूल ही गया वैसे ऐसा है कि मुझे अभी जल्दी पहुंचना है मैं कल परसों में आ जाऊंगा आपकी बीमारी का हाल चाल पूछने के लिए नहीं नहीं नहीं हजूर इसकी जरूरत नहीं वो डॉक्टर ने कहा है कि मैं शाम तक बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा आप तकलीफ ना करें ठीक है आपकी मर्जी फिर तो आपको दुकान पर पहुंचना है ना जी हाँ जी हाँ मैं चला नमस्कार नमस्कार अरे भाई थर्मोमीटर लगा के देखो मुझे लग रहा है है मेरा बुखार बुखार और बढ़ गया बाद में देखूंगी पहले दरवाजा तो खोल दूर यार चंद्रप्रकाश अरे भाई सुना है आपके दुश्मनों की तबीयत नासाज है अब्दुल भाई हमारे दुश्मनों की नहीं हाँ हमें जरूर सर्दी खांसी बुखार हो गया है जरा नाज दिखाऊ में आगे भाई सर्दी जुकाम भी बड़े खतरनाक मोड़ ले लेती है पूरी एहतियात बरतना चाहिए जो भाभी अब... काढ़ा पिला अब डॉक्टर की दवा दवा तो तो दे ही रही दवा में क्या रखा है? मैं तो कहता हूं, तुलसी की पत्ती काली मिर्च और अदरक को कूट पीसकर काढ़ा बना लो भैया फिर फास्ट फूड की तरह फास्ट ट्रीटमेंट चाहिए हो, तो बकरी की टांग का गर्मा गरम शोरबा सड़क लो एक रोज में ही चलते फिरते नजर आओगे मिया फिलहाल तो आप ये आप... गरमा गरम चाय पीछे भाई ओ, ओ, ओ, शुक्रिया शुक्रिया आ, आ, आ, हाँ यार, मेरा एक दोस्त बहुत उम्दा हकीम है भाई कहो तो उससे तुम्हारे लिए जड़ी बूटियों क्यों से बनी पुड़िया ले आऊ भाई जान, आप हम हा तकलीफ क्यों कर रहे हैं भाभी जी इसमें तकलीफ ही क्या बात है भाई आखिरकार हम आपके पड़ोसी ठहरे पड़ोसी धर्म ही तो निभा रहे हैं ना नहीं नहीं अब्दुल भाई इस दवा से मुझे आराम होने लगा अगर तबीयत ठीक ना हुई तो आपको फोन कर दूंगा मैं जरूर जरूर कर देना भाई अब हाँ यार भाई फोन से मुझे याद आया मुझे भी एक जरूरी फोन करना है कर लूँ भाई जान आ, शौक से करे आपका अपना ही फोन है शुक्रिया शुक्रिया टू थ्री हा हेलो बशीर मिया अरे हाँ भाई मैं अब्दुल भाई बोल रहा हूँ यार तुम भी अजीब अहमद हो सोफा सेट अभी तक नहीं बना आज मुझे डिलीवरी देनी है अरे हाँ हाँ आज ही कंप्लीट करो ठीक ठीक है ठीक है क्या जमाना गया है कोई भी अपना काम वक्त पर नहीं करता अच्छा भाई चंद्रप्रकाश अब इजाजत दो इजाजत ही इजाजत है अमेर यार हाँ अब वो हकीमी आ, दवा मांगानी हो तो बतला दो फिर ना कहना कि हमसे पूछा नहीं हाँ नहीं नहीं मशवरे के लिए शुक्रिया जरूरत हुई तो फोन पर बता दूंगा मैं जरूर जरूर अब, अब, जुरू, जुरू, आ, अब अच्छा भाई खुदा तुम्हें सलामत रखे भाई खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज।, हाफिज भाई खुदा हाफिज। ओफो ये पड़ोसी धन के नुमाइंदे अपना पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं और मुसीबत मेरे गले पड़ रही है चाय बनाओ ऊपर से फोन भी कर लेते हैं वैसे ही टेलीफोन का बिल कई महीनों से नहीं भरा है तुमने देखिए अब आप एक काम कीजिए आप मुंह ढक के सो जाइए प्लीज वरना आ? अरे ओ शीला अरे मामा मौसी आप आइए आइए ना चंद्र बेटा कैसे हो अरे तू बीमार पड़ा है बेटा और हमें बताया था नहीं आ, आ, आ, अरे वो तो गनीमत हुई कि हम मार्केट जा रही थी तो अब्दुल मिल गया उसी से पता चला कि चंद्र बेटा बीमार है तो हम सोची पहले मरीज का हाल चाल पूछ ले फिर मार्केट जाऊंगी हाँ तो बेटा कैसी तबीयत है ठीक हूँ मौसी बिल्कुल बिल्कुल ठीक अरे का ठीक हो अपना चेहरा तो देखो कुमला आ गया बेचार हाँ? अरे शीला बेटी हाँ? इसे कोई दवा पिलाया कि नहीं दवा तो पिला दी है मौसी और जो नहीं पिलाया हो तो हम बना के दे देंगे नहीं नहीं मौसी आप तकलीफ मत कीजिए मैंने दवा ले ली है अरे बेटा तकलीफ की कौन बात है अरे मुसीबत के बख्त हम पड़ोसी काम ना आएंगे तो क्या परदेसी काम आएंगे अरे आखिर पड़ोसी धर्म भी तो कोई चीज है की नहीं अरे राम, राम राम राम राम जब दवा खाए बैठे हो बिटवा तो छीन का आ रही है अरे हम तो कहते हैं ये अंग्रेजी दवा से कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा सब मिलावटी है शीला बिटिया जरा सी लापरवाही से वो निमोनिया हो सकता है बेटी तू अभी चल हमारे संग आ? अरे काड़ा बिना दूंगी तो इसे पिला देना फिर देखना सुबह तलाक सब नजला बुखार उड़न छू हो जाएगा चल मेरे साथ तो अभी चल नहीं नहीं मौसी मैं अभी नहीं चल सकती मुझे क्या है ना बहुत सारे काम निपटाने हैं ठीक है भाई जैसे तुम्हारी मर्जी मैं तो पड़ोसी धर्म निभा रही थी फिर ना कहना मौसी ने हमारी ना लिया कोई कोई है, है? चंद्र प्रकाश त्रित तो कैसी है ओ तू जी पुत्तर जी। खुश रहो अच्छा शीला बेटी हम जा रही हैं जरा तक जाना नहीं तो थोड़ी देर और बैठती महेंद्र बेटा अब तू ही चंदर की दिल जोई कर अच्छा बेटी जरूरत हो तो बुला लेना संकोच मत करना अच्छा मौसी जी महेंद्र भाई आपको किसने कहा कि मैं बीमार हूं वो मिले थे उसी ने बताया लेकिन बता तेन कुछ नहीं महेंद्र भाई कुछ नहीं बस वो यू ही सर्दी खासी और सिर्वन, सिर्वन, थोड़ा सा दर्द भी बढ़ गया अब तो काम का तकलीफ किया तू अपना पड़ोसी है यार बीमारी शिमारी में एक दूजे से कम नहीं आवागे तो फिर कदों आवागे बोल पापी जी कोई मेडिसिन कि नहीं सब दे रही डॉक्टर ने कहा है पूरा आराम करने को मगर ये ख़ैर मैं आपके लिए ना चाय लाती हूं। जी नहीं नहीं इस वक्त का जूस पीना है फिर हेलो, कौन अब्दुल भाई जी नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक है नहीं नहीं फिलहाल हकीमी दवा की कोई जरूरत नहीं आए? है धन्यवाद अब्दुल भाई पूछ रहे थे हकीम वाली पुड़िया चाहिए तो वे साथ ले आएंगे हकीमी नुस्सा इस नुस्खा में कुछ नहीं रखा जी आ, क्या हुआ चंद्र भाई जी कुछ ज्यादा तकलीफ होंगी है कुछ ऐसा ही मालूम होता है ये लीजिए आप जूस पीजिए <laughs> शीला आ, आ, आ, लग रहा है मेरे सिर का दर्द बढ़ता चला जा रहा है सिर दर्द की गोली गोली ला दो। अब हाँ, आप चुपचाप लेट जाइए और सोने की कोशिश कीजिए प्लीज हाँ पपी जी ठीक कह रही हैं। अगर तुम तो बीमारी में गपशप लड़ाओगे तो फिर किस तरह चंगे हो आ, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब लेकिन करें क्या अब मजबूरी है ना पड़ोसी धर्म भी तो निभाना पड़ता है अब हाँ। जब आप जैसे पड़ोसी अपना पड़ोसी धर्म निभाने आते हैं तो हमें भी तो उनसे गपशप करके नाता कायम रखना होता है ना ये भी तो जरूरी है ये भी जरूरी है अच्छा चंद्र भाई आराम शराम करो असी जानते हैं अच्छा जी आ, ओ, तेरी भाभी टेलीफोन मार लो मोर ले मोरले <laughs> सोनू ने मम्मी प्रोस के चंदर दे बोल दे हां। तू रोटी बना ले बस अभी भी हां। आ, अच्छा, अच्छा चंद्र भाई फिर आवांगे तू सी आवे ना करो भाभी जी वक्त बेवक्त जो भी जरूरत हो बुलावे आखिर पड़ोसी धर्म शर्म भी तो हों शीला हाँ अरे आजकल हर मोड़ पर फोन है जगह जगह पीसीओ हैं फिर भी लोगों की आदत है कि की अजीत हाथ आए तो बुरा क्या है शीला प्लीज जाकर मोहल्ले में डुबडुबी पिटवा दो कि चंद्रप्रकाश जी का बुखार उतर गया है। वो भले चंगे हैं और दफ्तर चले गए हैं इन पड़ोसियों से मुझे बचा लो शीला <laughs> चलिए उठिए चलकर बच्चों के कमरे में सो जाइए। अब कोई भी आया अपना पड़ोसी अपना धर्म निभाने तो मैं कह दूंगी कि साहब दफ्तर चले गए हाँ चलो चलो दूसरे कमरे में चलते हैं ना रहेगा पास। ना बजेगी बांसुरी। <laughs> अभी आपने चंद्रिका शर्मा की लिखी झलकी सुनी पड़ोसी धर्म भाग लेने वाले कलाकारों के नाम भूमिकाओं सहित हैं चंद्रप्रकाश, अनिल सक्सेना अब्दुल अजय कश्मीरी मौसी सविता बजाज महेंद्र किशोर कपूर बटुकलाल कमल शर्मा और शीला गीता खन्ना सहायक थे पीके ए नायर और विविध भारती के स्टूडियोज में इसे आपके लिए प्रोड्यूस किया लोकेन्द्र शर्मा ने